आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट जी हां आप सभी का इंतजार अब खत्म हो रहा है तरंग इसका थर्ड राउंड हम लोग कर रहे हैं फाइनल फिनले आप सुनेंगे आज और फाइनल फिनले में जो बच्चे छह बच्चे सिलेक्टेड है एलिश्ना गजाला संगीता हितेश यशवंत ऐसे छः लोग हमारे बीच में आएंगे वो अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में हमें सुनाएंगे तो हम जज करेंगे कि उसमें से वन टू थ्री यानी फर्स्ट सेकंड, थर्ड कौन पोजीशन लेता है वो तो आज कंपटीशन के बाद मालूम पड़ेगा तो चलिए हम लोग कंपटीशन की शुरुआत करते हैं एक सुंदर गीत के माध्यम से आप सुना है रेडी मोदी पॉइंट सुनते रहो मुस्कृत रहो कुछ करिए नस नस मेरी खो हाय <गण> कुछ करिए कुछ कुछ कुछ करिए, करिए, करिए। बस बस बड़ा ओ कोई तो चल सिद फे तू या मरिए हाए कोई तो चल सिद फड़िए तू बेतरीए या मरिए जी हाँ दोस्तों आप सभी का स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम के थर्ड राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आइए सबसे पहले हम सुनेंगे एलिश्ना को जी हाँ सेंट थॉमस के छह विद्यार्थी जो कंपटीशन में सेकंड में आगे आ चुके हैं अब थर्ड राउंड उनके साथ होगा छह बच्चे हमारे बीच में हैं तो आइए सबसे पहले हम सुनेंगे एलिश को आप सुना है रेडो माधुबन नाइनटी पॉइंट रहो मुस्क रहो Good morning everyone my name is Alishna Isaac i read in 8th class in saint thomas secondary school rona kabina hi rona chahe tur jaye koi khilona khilona sona chupke se sona chahe tur jaye sapna salona salona एलिश्ना बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया तो मैं चाहूँगा कि एक देशभक्ति गीत भी सुना जाए आपके द्वारा जी इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है हमारा नेता तुम्हें हो कल के इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम्हें हो कल के इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना जीवन की भेंट दे कर भारत के लाज रखना जीवन की भेंट देकर भारत के लाज रखना अंतिम चिता में जल के चले ना संभल संभल के के इंसाफ की पे बच्चों दिखाओ चल ये देश है तुम्हारा नेता हो कल नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग गीत कंपटीशन का थर्ड राउंड और एलिश्ना हमारे बीच में है दो गीत उन्होंने सुनाया एक अपनी पसंद का एक मेरी पसंद का देशभक्ति का और मैं चाहूँगा कि एक तीसरे गीत की तरफ मैं इशारा करूंगा लेकिन आप सभी लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो सभी इसमें चांस ले सकते हैं सभी स्टूडेंट में से कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा होकर अलिशना को बोले कि ये गीत सुनाओ गीत का एक लाइन सुनाए और अलिशना को कहे कि ये गीत गा के दिखाए चलिए हाँ फटाफट फटाफट जी जी हाँ राहुल बताओ बताओ ओके ये देश है वीर जवानों का एलिशना स्टार्ट ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इत देश ए, इस देश के यारों है इस देश के यारों क्या कहना ये देश है वीर जवानों का हो, हो, हो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर थर्ड राउंड तरंग कार्यक्रम का तो चलिए अलिश्ना ने तीन गीत सुनाए दो हमने उनको बताया था और तीसरा आपकी तरफ से ऑडियंस की तरफ से एक चॉइस था जो उसने गा के सुनाया तो चलिए दोस्तों एक बार जोरदार तालियां अलिश्ना के लिए और आइए आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर के कैंडिडेट के पास हम जाएंगे उसको बुलाएंगे दूसरे नंबर का कैंडिडेट है यशवंत यशवंत आइये आपका स्वागत है तरंग इस कार्यक्रम के तीसरे राउंड में जी हाँ आइए अभी सुनते हैं यशवंत को गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इशवंत सिंह थॉमस सेकेंडरी स्कूल एंड माय सॉन्ग नेम इज भजन में राम का नाम ना जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उसे कभी भी रुलाना ना चाहिए जिस पिता ने तुमको पाला है उसका दिल दुखाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे भाई कितना ही बैरी हो से राज छुपाना ना चाहिए चाहे पत्नी कितनी ही प्यारी हो से राज बताना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम न ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे बेटी कितनी ही लाडली हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना ही प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त समझ गए होंगे कि ये कौन सा गीत था वक्त था वक्त था या फिर मोटिवेशनल तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अब आप कौन सा गीत यशवंत से सुनना चाहेंगे मोटिवेशनल जी हाँ तो चलिए यशवंत मोटिवेशनल गीत एक सुनाइए आप ये तो सच है की भगवान है, है मगर फिर भी अनजान धरती पे रूप माँ बाप का उस विदाता की पहचान है कंधे पे बैठ के जिनके देखा जहा उंगली उनकी पकड़ के बचपन जला जन्म देती है जो माझी से जग कहे थैंक यू यशवंत बहुत ही अच्छी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया लेकिन आपने शुरुआत अच्छी की थी अच्छा लगा आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी नहीं में तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है भी दिल है फिर भी भी दिल दिल दिल है है है नमस्कार आप 90.4 पर तरंग का तीसरा राउंड जिसमें हमने दो बच्चों को सुना आइये अब तीसरे कैंडिडेट के पास जाते हैं तीसरे कैंडिडेट का नाम है जी हाँ गजाला अंजुम आइए गजाला अंजुम का बहुत बहुत स्वागत है गजाला हमारे बीच में है और मैं चाहूँगा आप सभी लोग पहला चांस ले लें गजाला अंजुम को बताइए कि कौन सा भी एक गीत गाने का तो देशभक्ति जी चलिए एक देशभक्ति गीत सुनाइए कौन सा <laughs> कौन सा आ, अपनी तरफ से सुनाइए कोई भी देशभक्ति वाला गीत जी शायद गजाला कंफ्यूज हो रही आप हेल्प कीजिए आप बताइए तो होटो पे सच्चाई रहती है जी हाँ होटो पे सच्चाई रहती है गाए। तो। अच्छा ये नहीं जम रहा है कोई बात नहीं आ, और एक जिस देश में गंगा बहती है, है जिस देश में गंगा है, हम उस देश दिल दिल में सफाई रहती, दिल में सफाई सफाई रहती, रहती है। Next song, Next song. Okay, नहीं कोई बात नहीं आप अपनी पसंद का कोई गीत देशभक्ति वाला सुना दीजिए या yeah. ये देश है वीर जवानों का बेलों का मुस्कानों का इस देश के आरोप इस देश के आरो है वीर जवानों का ओ, ओ, ओ, ओ यह चौड़ी छाती वीरों की यह बोली शक्ले हीरों की यह छोड़ी छाती वीरों की यह बोली शक्ले हीरों की यह गाते हैं रांझे हे यह गाते हैं रंजे मस्ती में मचती है जो मैं मस्ती में ओ ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गजाला जी एक मोटिवेशनल मोटिवेशनल गीत सुनाइए सूरज में है ढलते हुए के गया के आऊंगा मैं नजदीक ही है सुबह गाए जा गाए जा गम में गाए जा गाए जा गाए जा रात के धागों से सवेरा गुन गाए जा अपना ही अपना क्यों कह लाया है के ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम का तीसरा फाइनल राउंड आप सुन रहे हैं और अभी तक हमने तीन बच्चों को सुना है आइए अब चौथे नंबर के कैंडिडेट को हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग तीसरा राउंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा तीन जो विद्यार्थी हमारे सामने अपना परफॉर्मेंस देके के गए उसमें से आप किसको नंबर देना चाहेंगे अच्छा एलिश्ना को क्या फील कर रहे थे आप एलिश्ना को नंबर वन क्यों दे रहे हैं अच्छा दिल से गाया <laughs> ओके ओके चलो आपने ये नहीं बताया गले से गाती है <laughs> ओके ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चौथे नंबर के विद्यार्थी को अभी सुनेंगे ये चौथे नंबर पे हम सुनेंगे शबाक कुरेशी को जी हाँ तीसरे राउंड में अब हम सुनेंगे शबाक कुरेशी को आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी 90.4 एफएम सुनते रहो नस्कराते रहो स्कूल uh, यहाँ वहां देख लिया है पर कहीं भी तेरे जैसा कोई नही। असी नहीं अस्सी नहीं सौ दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया चा भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थे मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी प्यार प्यार है बस तेरा ही सलाम तुझे सलाम वंदे मातुरम ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शब्बा कुरेशी बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुनाया आइये आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से एक मोटिवेशनल गीत सुनाइए जी प्यारी मुश तेरी दुआ चाहिया तेरे चल के बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी शब्बा कुरेशी ने दो गीत हमें सुनाया है तो आप कौन सा रह गया मोटिवेशनल और देशभक्ति हो गया तो आइए भक्ति गीत उनके द्वारा सुनते हैं लेकिन भक्ति गीत कौन सा गाना चाहिए शब्बा कुरेशी ये आप बताएंगे सुनो गौर से दुनिया वालों <laughs> गजाला क्या हुआ आपको ये कोई देशभक्ति गीत है या भक्ति गीत है ओके ओके नो प्रॉब्लम चलिए आगे बढ़ते हाँ आप बताइए आप बताइए शबा शायद वहाँ ऑडियंस से कोई आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है लेकिन आप खुद अपने हिसाब से एक भक्ति गीत सुनाइए छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी एक मिनट एक मिनट क्या ये भक्ति गीत है नहीं ना तो फिर भक्ति गीत के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा शब्बा को तो आप में से कोई भी खड़े होकर भक्ति गीत सुनाइए ये शबा कुरेशी उसको कैच करेगी और गाएगी ओके ओके सपोर्ट सपोर्टर सपोर्टर रघुपति रघुपति राघ राज सीताराम सीता सीताराम हाँ आपका नाम अच्छा आप बताइए भक्ति गीत कौन सा आप गाना देशभक्ति नहीं भक्ति गीत गाइये हाँ हाँ हाँ ओके okay, ओके okay. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं आप जितना सुनते जाते हैं उतना ही आपको जो है नॉलेज मिलता जाता है तो इस कंपटीशन में आप हिस्सा नहीं लिए हो लेकिन फिर भी आप बैठकर सुन रहे हो तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान आ रहा है और आप नॉलेजफुल बनते जा रहे हैं कि भक्ति गीत कौन सा है देशभक्ति गीत कौन सा है मोटिवेशनल गीत कौन सा है ना वैसे भी इंग्लिश में कहते हैं हु इज ए गुड लिस्नर हू इज ए गुड स्टूडेंट यानी जो अच्छा सुनता है वो अच्छा विद्यार्थी है वो पास हो जाता है तो सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने का तरीका क्या है हाँ सुनने का बस सुनते रहिए और पास हो जाइए आप सुने रेडियो मध नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग इस कार्यक्रम का तीसरा राउंड आइए हम चार विद्यार्थियों को अब सुन चुके हैं अब पांचवें नंबर पर है हमारे बीच में शब्बा प्रवीण शब्बा कुरेशी हमारे साथ अभी थी और अभी आएगी पांचवें नंबर पे शब्बा प्रवीण आइए शब्बा प्रवीण का बहुत बहुत स्वागत शबा पर आई स्टडी क्लास नाइन सेंट थॉम हार हारहा कोई हमसे जीत ना पावे चले चलो, चले, चलो, चले चलो, मिट जावे जो टकरावे चले, चले चलो चले चलो बले गोरा गई उंगली उठी मिली तो बन गई कोई हमसे जीत ना पावे चलिए शब्बा प्रवीण ने बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया है और ये कौन सा गीत था मोटिवेशनल था अच्छा एक और मोटिवेशनल गाना हम सुनेंगे शब्बा प्रवीण से आइए सुनते हैं शब्बा प्रवीण से एक मोटिवेशनल गीत एक और मोटिवेशनल गीत आप गाइए उड़ा गुलाल माई तेरी चून रियाल है ओ जीना जीना जीना जी उड़ा गुलाल माई तेरी चून रियाल okay, okay. क्या यह मोटिवेशनल गीत है मोटिवेशनल गीत है मोटिवेशनल नहीं नहीं शबा प्रवीण एक मोटिवेशनल गीत सुनाई है ये मोटिवेशनल गीत नहीं है और सभी का डिमांड है मोटिवेशनल गीत सुनने का जी यू तो मैं बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ यू तो मैं दिखला सब है है पता सभा प्रवीण बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया है, लेकिन अभी हम चाहेंगे कौन सा गीत रह गया है भक्ति हाँ, गीत रह गया, देशभक्ति एंड मोटिवेशनल तो हो गया, तो एक भक्ति गीत सुनाइए नहीं आता, कोई बात नहीं हम लोग ऑडियंस से हेल्प ले लेंगे ऑडियंस जी हाँ आप बताइए कौन कौन गा सकता है हाँ हितेश हितेश यशवंत यशवंत या कोई भी सुनाइए खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा सुनाइए ताकि शब्बा प्रवीण जो है उसको कॉपी करके सुनाई गई जी स्टार्ट देवा श्री गणेश देवा च्री च्री देवा, देवा श्री गणेश सवारी तेरी सब है पैरादारी तेरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दो लाइन तो और सुना दे भाई पूरा गाना नहीं तो भी श्री गणेश आदे व श्री गणेश आदे व श्री गणेश थैंक यू ओके okay, ओके okay. <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम का तीसरा राउंड आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग आखिरी मोड़ पर यानी आखिरी कैंडिडेट हमारे बीच में छठवा नंबर का कैंडिडेट आएंगे और उनको हम सुनेंगे अभी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर तीसरा राउंड तरंग इस कार्यक्रम का बच्चों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन सुनते रहो मुस्कराते रहो छठवा कैंडिडेट हमारे बीच में आ गई हैं संगीता जी हाँ संगीता परमार को अभी हम सुनेंगे संगीता परमार के लिए जोरदार तालिया एक बार सुनेंगे है ना तो अब क्या करेंगे आप लोग इनका जो गाना है वहां से मेरे को सुनाई देना चाहिए ये बोलेंगे कौन कॉपी करेगा खड़ा करो जो संगीता को कॉपीट करेंगे आपका नाम निशिका आपका निशिका और दीक्षा जो है संगीता को साथ देंगे है ना संगीता फिर ड्वेल चलेगा ओके यस गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज संगीता आई स्टडी इन क्लास टेन फ्रॉम द सेंट थॉमस सेकेंडरी स्कूल आबू रोड माई सॉन्ग इज चंदन है इस देश की माटी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है स्टार्ट करो। करो। क्यों क्यों खड़ा किया किया? देखने के लिए गाना शुर करो। वो ही, वो ही गाना शुरू वही वही था। कॉपी करना भाई। आपको आपको आपको एक बार फिर से। आपको, आपको खड़े वैसे चंदन है इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है मैं की किरा हो पे तू चल रब्बा रही तेरे संग तो क्यों से है ढूंढता वो तो है तेरे दिल में मैं हांग किराहो पे तू चल पर रहेगा तेरे संग अच्छा ये मेरे वतन के लोगों को भक्ति गीत है कौन सा है अच्छा जीवन तुमने दिया है वो भक्ति गीत है भक्ति गीत है सुना है भक्ति नहीं है वो एक्चुअली मोटिवेशनल कम भक्ति हो गया यस yes, but... या ये भक्ति वाला गीत है आप, आपको आता है गाना ही आ, पीछे से शिरढ़ी वाले साहब बाबा गाने के लिए तैयार हो जाओ सब वॉइस खड़े हो जाए जिनको आता है यस यस फटाफट खड़े हो जाओ यहाँ और कोई इनके साथ देने वाले यहाँ से कोई गलत इस लाइन में इस लाइन में कोई अमन अमन आपका चॉइस आपको सर बुला रहे हैं, उठे खड़े हो जाओ यस अभी इनके साथ गाना है देखो रैप कैसे मिलता है स्टार्ट सिरडी वाले साई आप आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं हैं रेडियो रेडियो 90.4 90.4 एफएम। एफएम। okay, ओके संगीता बहुत ही अच्छा रहा और और आइए आगे बढ़ते तरंग इस कार्यक्रम का तीसरा राउंड हमने पूरा किया संगीता के लिए एक बार बहुत जोरदारिया चलिए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब रहा फर्स्ट सेकंड, थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा ये जजस पर छोड़ देते हैं हमारे बीच में पूजा शर्मा सेंट थॉमस की और रेडियो मधुबन की तरफ से पवित्र हैं ये लोग डिसाइड करेंगे वन टू थ्री पोजीशन उन्होंने आप सभी को सुना है और उन्होंने मार्किंग भी किया है तो देखते हैं जिनको मार्क्स ज़्यादा मिले होंगे तीन कैटेगरी इसको तीन कैटेगरी में उन्होंने मार्किंग किया है तो देखते हैं इन तीनों कैटेगरी में जिनको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा वो लोग पोजीशन पाएंगे तो अब उनका काम है हम लोग आज यहाँ पर किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये भी तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना क्योंकि हम ये कंपटीशन आपके स्कूल में भी कर सकते थे लेकिन यहाँ रिको कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को अच्छी अच्छी बातें भी मिलें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको विशेष रूप से बी के चंदाबेन जो है खास बताएगी किस तरह से हम अपना पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं कैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और पर्सनालिटी जो है हमारी कैसी अच्छी बन सकती है किस तरह से हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वर्तमान में और आने वाले समय में उसके लिए बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताने वाली हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बीके के चंदाबेन का भी बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए अगली कड़ी में हम लोग सुनेंगे बीके चंदा बहन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस विषय पर और बीके चंदा बहन जो है काफी समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और अलग अलग विषयों पर बहुत ही अच्छा वक्तव्य देते रहते हैं स्पीच उनका बहुत अच्छा रहता है और यहाँ तक कि वो अच्छे से अच्छे कंपनीज में भी जाकर कॉपरेट कंपनीज में भी जाकर स्पीच दिया है सेल्फ मैनेजमेंट कोर्सेज उन्होंने कराई है पर्सनैलिटी के पर कोर्सेज उन्होंने कराई है तो उनका बहुत ही अच्छा लाभ आप सभी को मिलेगा यूर लाभ कि आप हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम पर तरंग का तीसरा राउंड आपने सुना तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं कि अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ बातें और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बातें आप सुनेंगे लेकिन अगले दिन यानी कल आप सुनेंगे इसका आगे का प्रसारण आप सुना है रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो